विक्रांत भी असलम की इस बात से सहमत था रूही ने अपनी जान खतरे में डालकर मेंटल हॉस्पिटल से दवा की चोरी इसलिए की थी क्योंकि वो इस दवा को किसी और को बेचने वाली थी और जिसको वो ये दवा बेचने वाली थी वो उसे काफी अच्छा दाम दे रहा था इसका मतलब ये भी है कि जिस भी आदमी को रूही ये दवा बेचने वाली थी उसका कनेक्शन भी मेडिकोर फार्मा के सीरियल मर्डर केस से जरूर रहा होगा लेकिन ये छोटे मालिक इसका क्या कनेक्शन है विक्रांत ने उत्सुकता से असलम की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ये बताओ ये तुम्हारा बाप गायब कैसे हुआ उनका क्या चक्कर है कब गायब हुए असलम ने कहा अभी तीन दिन पहले मेरे बाप अपने कुछ आदमियों के साथ रूही को ही ढूंढ रहे थे फिर अचानक से वो खुद ही गायब हो गए तब से उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम लोग खुद ही उन्हें ढूंढ रहे है पहले रूही कुछ चुराती है फिर तुम्हारा बाप भी गायब होता है फिर तुम्हारे अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ता है तुम्हारे आदमी पकड़े जाते हैं और फिर ये विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा तुम्हारी किडनैपिंग ये सब कुछ अजीब नहीं है तुम्हें क्या लगता है? अरे साहब, ये किडनैपिंग तो मेरे बाप के ही बिजनेस पार्टनर ने करवाई है उसका माल मेरे अड्डे पर रखा हुआ था फिर जब वहाँ पुलिस का छापा पड़ा तो उसका माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया अब वो अपने माल के पैसे वसूलने के लिए ही मेरी किडनेपिंग करवा रहा था जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा तो तुम श्योर हो कि ये किडनैपिंग तुम्हारे बाप के पार्टनर ने ही करवाई है विक्रम ने सवाल किया हाँ मैं श्योर हूँ जो किडनैपिंग के लिए आए थे ना, उनमें से कुछ को तो मैं जानता हूं। उनके साथ बैठकर दारू भी पी चुका हूँ असलम ने जवाब दिया लेकिन साले ये किसी के सगे नहीं होते मुझे अच्छे से जानते थे फिर भी मेरे साथ ऐसा किया साहब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी बदतमी की इन ने बिना कपड़ों के हम लोगों को पीटते हुए घर से उठा लिया वो तो अच्छा हुआ साहब के आप बीच में आ गए वरना ये हराम के पिल्ले हमारी जान ले लेते साला चूतिया विक्रांत ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा तेरी गर्लफ्रेंड है ही इतनी मस्त कि हर कोई उसके मजे ही लेगा विक्रांत ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा बच्चे एक बात तो है तू भी चोरी के इलीगल धंधे में इन्वॉल्व है अभी तू और भी बहुत कुछ बताने वाला है तो ऐसा कर तू कुछ दिन इधर हमारे साथ ही रहे अभी तुझसे बहुत बातें करनी हैं। अब जाकर असलम को एहसास हुआ कि उसे विक्रांत ने बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है उसने विक्रांत के आगे अपना हाथ जोड़ते हुए कहा नहीं साहब मैं बहुत सीधा आदमी हूँ कोई गलत काम नहीं करता कुछ भी नहीं किया मुझे छोड़ दो छोड़ दो ये सब जो मैंने बताया ये सब मैंने किसी और से सुना है साहब आप तो खुद ही देख रहे हैं कैसे मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ये लोग बिना कपड़ों के पीटते हुए ले जा रहे थे हमें तो खुद ही पुलिस की मदद की जरूरत है अच्छा तो तू इतना सीधा तो नहीं है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं। अगर तू मुझे रूही को ढूंढ कर दे देता है तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा रूही अच्छा अच्छा ठीक है साहब, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा मुझे जो कुछ भी पता चलेगा मैं तुरंत बताऊंगा आपको असलम ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा अबे तू खुद सोचना अगर रूही मिल गई तो फिर तेरे बाप का भी कुछ पता लग जायेगा समझ रहा है ना क्या मेरे बाप का वो रूही के साथ भागा है क्या असलम ने कन्फ्यूज होते हुए कहा नहीं साहब रूही को अपनी बेटी की तरह मानता था उसका रूही के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता वो ठरकी नहीं है इतनी विक्रांत ने अपना सिर पीटते हुए कहा साले तू तो मुझसे भी ज्यादा गंदा सोच लेता है शाम के तकरीबन छह बज रहे थे अब तक हर्ष ने असलम द्वारा बताई गई सभी बातों को क्रॉस चेक कर लिया था और यह साबित हो चुका था कि असलम जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है सच में मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जो कि रूही से इलीगल तरीके से दवाइयां खरीदता था हर्ष ने उस डॉक्टर को पकड़ के इंटरोगेट भी कर लिया था उसने बताया कि रूही उसे बुटरोफीन नाम की दवाई बेचने के लिए आई थी यह दवा ओपन मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है लेकिन रूही ने उसे लगभग आधे दाम में बेचा था इसी वजह से उसने ये दवा खरीद लिया था यहाँ पर तो ये कंफर्म हो गया था कि रूही दवाइया चोरी करके उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में बेचने के लिए जाती थी लेकिन अभी तक ये नहीं समझ आया था कि आखिर वो दोबारा से मेंटल हॉस्पिटल में दवा चुराने के लिए क्यों गई थी उसने उस दवा को चुराने से पहले एक बार भी डॉक्टर से वो दवा वापस नहीं मांगा ऐसा क्यों किया उसने इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कुछ समझ नहीं आ रहा है अक्सर चोर इस तरह की हरकत नहीं करते है लेकिन रूही रूही ऐसा क्यों कर रही थी इस वजह से विक्रांत को एहसास हुआ कि रूही ने जो दवा चुराई है वो बहुत कीमती है वरना रूही ऐसे अपनी लाइफ रिस्क में डालकर दवा चुराने के लिए ना जाती और ना ही उस दवा के लिए अपने वसूल तोड़ती असलम रूही को लेकर हर उस जगह पर गया जहां पर उसके होने की संभावना हो सकती थी लेकिन रूही का कुछ पता नहीं चल पा रहा था रूही कई सालों से यहाँ सोलन में रह रही थी लेकिन उसका ना तो कोई खास दोस्त था और ना ही उसको ज्यादा कोई जानने वाला था वो यहाँ गुमनामी की जिंदगी जी रही थी सर जहाँ जहां मुझे पता था मैं सब जगह आपको लेकर गया असलम ने हार कर विक्रांत से कहा मुझे जितना उस लड़की के बारे में पता था सब आपको बता दिया अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है मुझे अब कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ होगी मेरे बाप का भी नहीं पता मुझे अच्छा ये बात है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा चलो फिर अब एक मेरी बताई हुई जगह पर चलते हैं कहा रूही के घर क्या सर रूही के घर वो आपको इतनी बेवकूफ लगती है कि वो अपने घर आकर रुकेगी अबे वो नहीं बेवकूफ तुम हो विक्रांत ने असलम की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा वो अपने घर नहीं रुकेगी लेकिन वहां से कुछ क्लू तो मिल सकता है ना कि वो कहा जा सकती है ओह हाँ ये हो सकता है असलम ने विक्रांत की बातों से हामी भरते हुए कहा इसके बाद विक्रांत असलम को लेकर सीधे रूही के घर की तरफ चल पड़ा उसके घर पहुंचने के बाद विक्रांत ने असलम से कहकर रूही के घर का दरवाजा खुलवाया और फिर ये लोग अंदर दाखिल हो गए सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा हुआ था जैसा विक्रांत ने पिछली बार यहाँ पर देखा था सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था विक्रांत बड़े ध्यान से यहाँ पर एक एक चीज चेक करने लगा रूही का घर बेहद मामूली सा था मात्र एक कमरे के स्टीन शेड वाले घर को देख लगता नहीं था रूही यहाँ पर रहती थी जिस तरह से वो चोरी करके कमाई करती थी जिस तरीके से वो पैसे कमाती थी उससे वो कम से कम इससे दस गुना बेहतर घर अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन फिर भी वो ऐसे घर में क्यों रह रही थी ये बात समझ से परे थी रूही का घर देखकर विक्रांत के दिमाग में एक बात ये भी आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूही का कोई दूसरा घर भी हो क्या पता उस दिन जब उसके शरीर से सुअर की गंदी स्मेल आ रही थी तब वो बस जल्दी से नहाने के चक्कर में अपने इस टेम्परेरी घर में आ गई हो हो सकता है कि उसका असली घर कहीं और हो विक्रांत को उस रात वाली घटना फिर से याद आ गई तो उसने जल्दी से असलम से कहा बाथरूम खोलो बाथरूम चेक करो क्या सर लड़के का बाथरूम चेक करोगे छींची छींची अबे तो कितना बड़ा हरामी है अरे जो बोल रहा हूँ चुपचप कर ज्यादा सवाल जवाब नहीं विक्रांत ने उसे डपटते हुए कहा असलम ने बाथरूम खोल दिया अंदर जाने के बाद विक्रांत ने देखा कि रूही का वो ब्लैक सूट अभी भी वहां पर रखा हुआ था जो उस रात उसने पहना हुआ था। लेकिन अभी भी इस कपड़े से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल ने यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल कर रखा था विक्रांत ने असलम को इशारा करते हुए रूही का कपड़ा चेक करने के लिए कहा असलम ने अपनी नाक और भौएं सिकोड़ते हुए मजबूरन जाकर रूही के ब्लैक सूट को उठा लिया इस कपड़े से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था जब असलम ने इस कपड़े को उठाया तो वो दंग रह गया क्योंकि इस एक बार फिर से इस पूरे कमरे को चेक किया लेकिन उसे कहीं से कुछ नहीं पता चल सका विक्रांत अब फिर से अपना दिमाग चलाते हुए रूही के ठिकाने के बारे में सोचने लगा तभी असलम ने अपने हाथ धुलते हुए कहा वैसे मैं इतने दिनों से रूही को जानता हूं लेकिन कभी इस जगह पर नहीं आया आज पहली बार यहाँ आया हूँ मेरे बाप भी रूही को बहुत ढूंढ रहे थे लेकिन कभी यहाँ नहीं आए साहब मुझे तो लग रहा है कि इस लड़की का कोई दूसरा घर भी है ये यह यहाँ नहीं रहती है उसकी कंडीशन इतनी खराब थी मुझे यकीन नहीं है